लेसन वन मेरी बहन हर रात नौ बजे टीवी न्यूज़ चैनल देखती है मेरी कंपनी शहर से हटकर है इसलिए मैं आमतौर पर मेट्रो से जाता हूँ पानी शून्य डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ में बदलता है सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है लड़की सुंदर होती है यह लड़की सुंदर है प्रथम जन्मक्रम वाला बच्चा अक्सर सबसे जिम्मेदार होता है तथा अंतिम वाला सबसे शरारती होता है अगले सोमवार को अमिताभ बच्चन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करता है कल से गोरखपुर से दिल्ली के लिए हवाई उड़ान की शुरुआत होती है बाद में मैं फ़ोन करूंगा क्योंकि मैं अभी कार चला रहा हूं। बाथरूम में शावर काम नहीं कर रहा है आजकल हम साथ मिलकर हिंदी पढ़ रहे हैं इस सत्र में हम उर्दू भी सीख रहे हैं मिश्रा जी परसों अपनी पत्नी के साथ ताजमहल देखने जा रहे हैं पेज नंबर सिक्सटीन मेरा छोटा भाई आज शाम को पूना जा रहा है हाल में मुझे समाचार मिला है कि मिल मजदूर हड़ताल कर रहे हैं मैंने यह मोबाइल फोन अभी न्यू लिया है मेरी बेटी बड़ी देर से सोई और अभी उठी है भारत ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान बेचने के अमरीका के फैसले पर गहरी नाराज़गी जताई है मैंने पिछले साल से हिंदी पढ़ी है मेरे पिताजी ने तीस साल के लिए पुलिस में काम किया है हम इस जगह पहली बार आए हैं लेकिन तुम कई बार आए हो तुम कभी गर्मियों में शिमला गए हो तुमने कभी तारों से जगमगाता हुआ आसमान देखा है मुझे मालूम है कि ऑफिस का दरवाजा खुला है भारत माता ने हिंदुओं को ही नहीं मुसलमानों और ईसाइयों को भी पैदा किया है पेज नंबर एटीन अंतर्राष्ट्रीय अमरीका अस्त आम आम तौर पर ईसाई उड़ान उदय उद्घाटन का उद्घाटन करना कंपनी गहरा गोरखपुर जगमगाना जगह है, जताना जन्मक्रम, जमना जिम्मेदार टीबी, डिग्री तौर नाराजगी न्यू न्यूज़ चैनल पुलिस पूना फिल्म फैसला बदलना बर्फ महोत्सव मिल मुसलमान मेट्रो, मौसम लड़ाकू विमान शरारती शावर शुरुआत शून्य सत्र सेल्सियस, हटना हवाई हिंदू एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस